ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत सानिध्य का अभ्यास दूसरों के साथ आदान प्रदान हम अपने लिए कुछ हासिल करने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद दूसरों को बांटते हैं प्रारंभ में हम अपने स्वयं के आंतरिक विकास को अधिक महत्व भले ही दें पर दूसरों के हित की दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए सर्वप्रथम हमारी कुछ तैयारी होनी चाहिए अन्यथा हम दूसरों की सेवा भी अच्छी तरह नहीं कर सकते पहले स्वयं दिव्य बनने का प्रयत्न करें और उसके बाद दूसरों को दिव्य बनने में सहायकता करें, लेकिन वे दोनों साथ साथ होने चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रगति को कुछ हद तक आगे बढ़ाने पर ही दूसरों के लिए सुचारू रूप से कार्य किया जा सकता है जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैं अपनी मुक्ति की परवाह नहीं करता उसके पहले उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर उन्होंने दूसरों के लिए कर्म किया था यदि प्रभु हमें उच्चतर मन स्थिति में रखे और उनकी सेवा करने की शक्ति प्रदान करे तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए ऐसी सेवा हमें लक्ष्य के निकट ले जाती है कभी कभी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उच्चतर मनोभूमि पर बने रहना आवश्यक होता है यह आध्यात्मिक साधना को और अधिक प्रेरणा प्रदान करता है तुम्हारे पास यदि कुछ न हो तो तुम क्या दोगे अतः अपनी लगन के कारण ही नहीं बल्कि आवश्यकता का, के कारण हमें अधिक उपार्जन करना पड़ता है क्योंकि अधिक का वितरण करना है हम सभी के लिए यही आदर्श है अपने तथा दूसरों के कल्याण का प्रयत्न करना और सच पूछो तो दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता सेवा द्वारा दोनों में अधिकाधिक एकत्व का बोध होने लगता है जिस मात्रा में अहम के भाव को कम महत्व दिया जाता है उसी मात्रा में एकत्व का भाव अधिकाधिक प्रकट होता है और अंत में हम सभी स्त्री पुरुषों में सारे बहे तथा अंतर जगत में परमात्मा की अनुभूति करने लगते हैं जगत के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन इस एकत्व के वास्तविक साक्षात्कार के पूर्व भी अपनी साधना के दौरान उसकी कल्पना और अनुभूति करने चाहिए सत्य की स्पष्ट धारणा के बिना कर्म खतरनाक हो सकता है संसार में कर्म करते समय हमें लोगों के साथ रहना और मिलना जुलना पड़ता है अतः यह आवश्यक है कि प्रारंभ में ही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्थिर कर लिया जाए अतः साधक को कल्पना की सहायता लेनी चाहिए पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम अर्थात योग के विपरीत विचारों को बाधा को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष चिंतन किया जाना चाहिए अतः जब कभी बुरे विचार या बुरी कल्पना मन में उठे तब विपरीत शुभ विचारों को मन में उठाओ सही प्रकार का शुभ कल्पनाओं को बुरी कल्पनाओं का स्थान लेना चाहिए यह अंतिम समाधान नहीं है लेकिन अधिकांश लोग प्रारंभ में यही कर सकते हैं यह लुटेरों को भगाने के लिए पुलिस की सहायता लेने के समान है लेकिन सुरक्षित स्थान पर पहुंचने पर हमें पुलिस की और आवश्यकता नहीं होती अतः साक्षात्कार होने तक हमें शुभ कल्पनाओं को की सहायता लेनी चाहिए इनके बिना हम इस संसार में नहीं रह सकते और आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते फिर भी हमें यह देखना चाहिए कि कल्पना कोई गलत दिशा न ले ले उसे विवेक और वैराग्य तथा आत्मा के स्वरूप पर अधि आधारित होना चाहिए तुम्हारा दूसरे के प्रति दृष्टिकोण तुम्हारे अपने प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है यदि तुम स्वयं को देह समझोगे तो तुम्हें अपने आसपास मानव शरीर ही दिखाई देंगे अगर तुम अपने को देह में स्थित ज्योतिर्मय आत्मा समझोगे तो तुम्हें वही ज्योति सब में प्रकाशित होती दिखाई देगी जब तक हम कभी न कभी अशुभ का सामना करने तथा उसमें भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता हमें रूप से अधिक तथ्य को शुभ और अशुभ से अधिक परमात्मा सत्ता को महत्व देना सीखना चाहिए हम शुभ और अशुभ से परे विद्यमान परमात्मा सत्ता की ओर ध्यान दिए बिना शुभ और अशुभ को लेकर व्यस्त रहते हैं हमें कहना चाहिए रूप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है मैं तत्व को अधिक महत्व देता हूँ शिव जी के कुछ भक्त सभी नारियों को पार्वती तथा सभी पुरुषों को महेश्वर शिव समझते हैं और इसके बाद उन दोनों भगवान और भगवती को उस सत्ता में विलीन कर देते हैं जिससे ये उत्पन्न हुए हैं इस तरह ये उपासक कई समस्याओं को सुलझा लेते हैं यदि कोई व्यक्ति सभी नारियों को भगवती और सभी पुरुषों को भगवान के रूप में देखने लगे तो इससे कितना फर्क पड़ जाएगा कुछ अन्य भक्त सभी पुरुषों को श्री राम कृष्ण तथा सभी स्त्रियों को मां शारदा के रूप समझते हैं और अंत में उनका भी अतिक्रमण कर उन दोनों की पृष्ठभूमि में विद्यमान परमात्मा तक पहुंच जाते हैं इसी तरह हमारी समस्याओं का सच्चा समाधान संभव है अच्छा हमारी वर्तमान स्थिति में उद्विग्न कर रहे विचार तथा अशुभ रूपों की उपेक्षा की जा सकती है लेकिन यह कभी भी समाधान नहीं हो सकता एक समय ऐसा आना चाहिए जब हम शुभ और अशुभ दोनों के पीछे की अद्वितीय सत्ता को देख सकें और तब और अशुभ हमें प्रभावित नहीं करेंगे और यदि हम इन विभिन्न भौतिक रूपों को वास्तविक सत्ताओं के रूप में कभी नहीं बल्कि निराकार की अभिव्यक्तियों के रूप में देखने में सचमुच समर्थ हों यदि हम जड़ पदार्थ को विचारों की अभिव्यक्तियों के रूप में तथा विचारों को अनंत चैतन्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखने में समर्थ हो सके तब हम सभी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में सही स्थिति में देख पाएंगे तब फिर हम भौतिक अथवा मानसिक रूपों मात्र से भ्रमित नहीं होंगे भगवत सान्निध्य के अभ्यास के लिए ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक है भौतिक दृष्टि से हमारा अनंत भौतिक ब्रह्मांड के साथ मानसिक स्तर पर अनंत विराट मन के साथ तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अनंत परमात्मा के साथ तादात्म्य होना चाहिए और तब हम सभी बातों को उनकी सही भूमिका में सही दृष्टि से देख तथा रूप कार्य कर सकेंगे ससीम का सदा असीम के साथ सभी विभिन्न स्तरों पर चेतना के सभी विविध रूपों के साथ तादात्म्य होना चाहिए परमात्मा के सान्निध्य का सदा सभी स्तरों पर अनुभव होना चाहिए विराट शक्ति का नियंत्रण व्यस्ति मन समस्टि मन के साथ जुड़ा रहता है तथा हमारी मानसिक शक्ति ईश्वरी स्रोत से आती है इस मानसिक शक्ति को नियंत्रित और संचालित करना हमें आना चाहिए ऊर्जा का निम्न केंद्रों में प्रवाह रोकने के लिए तथा हमारी इंद्रियों के माध्यम से उसे बाहर जाने व्यर्थ विचारों चिंता एवं व्यर्थ बातों के द्वारा नष्ट होने से बचने के लिए नियंत्रण आवश्यक है इसमें प्रारंभ में कुछ तनाव उत्पन्न होता है जो अपरिहार्य है सिद्ध पुरुषों में ऐसे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती उसकी सारी मानसिक ऊर्जा उच्चतर केंद्रों की ओर प्रवाहित होती है लेकिन हम लोगों के लिए सचेतन संज्ञान नियंत्रण अत्यावश्यक है सचेतन नियंत्रण को मनोविज्ञ लोग दमन कहते हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ प्रकार के दमन हानिकारक होते हैं लेकिन सचेतन नियंत्रण समझ कर किया गया नियंत्रण आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं बल्कि सभी स्वस्थ स्वाभाविक सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है इस विषय में भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान में अंतर है ईश्वरी शक्ति हम सभी के भीतर प्रवाहित हो रही है हम सभी न्यूनाधिक मात्रा में परमात्मा के हाथों में यंत्र हैं लेकिन जब हम इस ऊर्जा को निम्न केंद्रों में प्रवाह को समझ बूझ कर, कर उच्चतर केंद्रों से अभिव्यक्त होने देते हैं तब हम नित्य ताजगी का अनुभव करते हैं तब फिर जहाँ तक बौद्धिक जीवन का प्रश्न है हमारे लिए कोई वार्धक्य नहीं होता कभी कभी पूर्व संस्कारों एवं प्रवृत्तियों के कारण हम उच्चतर स्तरों को क्रियाशीलता बनाए नहीं रख पाते तब नीचे की ओर एक तीव्र खिंचाव होता है एक वास्तविक खी चलती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है हम ऊर्जा के प्रवाह को रोक नहीं सकते पर उसे सोच विचार कर सचेतन रूप से इच्छा शक्ति की सहायता से एक उच्चतर दिशा प्रदान कर सकते हैं सचेतन बुद्धि बुद्धिमत्ता युक्त चिंतन आवश्यक है सचेतन चिंतन बाधाओं को दूर करता है और व्यवधान दूर होने पर अधिक मानसिक शक्ति हम में प्रवाहित होती है सर्वप्रथम इच्छा शक्ति की सहायता से संज्ञान प्रवाह प्रारंभ करो उसके बाद वह बना रहता है नए विचारों को सोचने चिंतन और अभिव्यक्ति के नए मार्गों को खोजने का प्रयत्न करो और ऐसा होने पर मानसिक शक्ति को दिशा प्रदान करने का कार्य स्वाभाविक और बिना प्रयास के होने लगता है सचेतन उच्चतर चिंतन के द्वारा हम उच्चतर मार्गों द्वार खोल देते हैं और मार्ग खुल जाने पर उच्चतर चिंतन आसान हो जाता है उच्चतर विचार प्रवाहित होने लगते हैं वस्तुतः वे बड़ी तेजी से उठने लगते हैं लेकिन सदा सचेतन रूप से इच्छा शक्ति की सहायता से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए यदि उच्चतर विचार अनजाने में हम में उठते हों तो किसी दिन निरंतर निम्नतर विचार भी उठेंगे अतः अचेतन प्रक्रिया से संभव बचना चाहिए उच्चतर विचारों को सचेतन रूप से हमारे प्रवाहित होने देना चाहिए हमें सचेतन प्रक्रिया नहीं बनने देना चाहिए सचेतन संघर्ष से उच्चतर मार्गों के खुलने पर उच्चतर विचार सचेतन रूप से हमारे उठते हैं हम में उठते हैं और तब आध्यात्मिक जीवन बहुत आसान हो जाता है एक नया मनोवैज्ञानिक और स्नायिक रास्ता खुल जाता है जिससे ये उच्चतर विचार बिना बाधा के प्रवाहित हो सकते हैं उच्चतर का वास्तविक अर्थ है गहरे हम बाह्य आकाश की अपेक्षा से उच्चतर कहते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक चेतना का महत्व है अतः मानसिक ऊर्जा के केंद्रों और मार्गों के संदर्भ में हमें गहरे शब्द का उपयोग करना चाहिए जो हो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रवाह को सचेतन रूप से प्रारंभ करना यह प्रारंभिक कर्तव्य है और उसके बाद अन्य सब बातें होती जाती हैं